श्री पुराण महात्मा चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना ब्राह्मण बोले नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवपुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत भगवान शिव की शरण में जाओ शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है क्योंकि सतपुरुषों ने समस्त पापों के शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है पश्चातापः पश्चातापापकृता पापा निष्कृति परा सर्वेशा वर्णि सद्भि सर्वप विशोधन पश्चातापेन शुद्धि प्रायश्चित्त कौति यथोपदेष्ट सर् सर्व शिव पुराण जो पुरुष करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है इसमें संशय नहीं इस शिवपुराण की कथा सुनने से जैसी जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं है मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री श्याम्ब सदा के पद को प्राप्त होता है इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का का बीज है यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए यह रूपी रोग नाश करने वाली है भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निजी ध्यास करना चाहिए इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है इसमें संशय नहीं है जो मुक्ति से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता